मुफ्त पुस्तकालय एलिजाबेथ ब्राउन ने जब इस दुनिया में प्रवेश किया तो वो सीधी आसमान से नीचे गिरी एलिजाबेथ ब्राउन ने जब इस दुनिया में प्रवेश किया तब वो दुबली पतली कमजोर आंखों वाली एक बेहद शर्मीली लड़की थी उसे गुड़ियों के साथ खेलना पसंद नहीं था उसे स्केटिंग करना भी पसंद नहीं था उसने बहुत कम उम्र में ही पढ़ना सीख लिया और एकदम फर्राटे से पढ़ने लगी वह बिस्तर में भी किताबें पढ़ती थी चादर के नीचे टॉर्च लेकर वो चादर का तंबू बनाती थी फिर पढ़ते पढ़ते खुद सो जाती थी एलिजाबेथ ब्राउन जब स्कूल गई तो साथ में एक संदूक खींच कर ले गईबेथी तो मंजिला थी, थी पाठकों के ओलंपिक मैच के बारे में वो लाइब्रेरी कार्ड बनाती अपने दोस्तों को पुस्तकें उधार देती और फिर वो आधी रात को उनके घरों से किताबों को इकट्ठा करती एलिजाबेथ ब्राउन को सिर्फ किताबों से प्रेम था उसके पास इश्क लड़ाने का समय नहीं था जब उसके दोस्त बाहर जाते और सुबह तक नाशते गाते तो वो देर रात तक पढ़ती थी एक दिन वो दोपहर को ट्रेन में चढ़ी फिर वो अपना रास्ता भूल गई फिर वो एक घर खरीदकर वहीं बस गई और ट्यूशन पढ़ाने लगी एलिजाबेथ ब्राउन शहर में टहलती थी गर्मी पतझड़ सर्दी और वसंत में भी एलिजाब ब्राउन शहर में टहलती थी सिर्फ एक चीज़ की तलाश में उसे आलू के चिप्स नापसंद थे उसे नए कपड़ों से नफरत थी और सीधे किताबों की दुकान पर जाती क्या मैं वो किताब खरीद सकती हूँ वो कहती ब्राउन उन किताबों को लेकर सीधे घर जाती और फिर आंख लगने तक उन्हें पढ़ती ही रहती। वो व्यायाम करते समय, भी, वो करते समय भी पढ़ती, वो बल खड़े कर भी पढ़ती। उसने एक दिन किराने के सामान की सूची बनाई फिर गलती से उसने अपनी किताब में रख दिया वो सूची पन्नों के बीच कहीं खो गई फिर उस दिन घर में खाना नहीं बना और फर्श साफ करते समय भी यूनानी देवी देवताओं के बारे में पढ़ती थी किताबें पढ़ते पढ़ते वो आसानी से चलती थी घर में पुस्तकों के ढेर थे किताबें कुर्सियों पर और फर्श पर भी फैली थी जैसे जैसे वो और अधिक बढ़ती गई। ढेर गई से से बनता जिन पर चाय के कप आराम करते छोटी बिल्डिंग ब्लॉक्स का, का काम करती व्यस्त और छोटे मेहमानों के लिए फिर किताबों की ढेरिया दीवारों पर चढ़ने लगी उन्होंने सामने के दरवाजे को ब्लॉक कर दिया जब उसे इस भयानक तत्व का सामना करना पड़ा कि अब वो और किताबें नहीं खरीद सकती थी एलिजाब एलिजाबेथ ब्राउन फिर शहर गई उसी दिन दोपहर को एलिजाबेथ ब्राउन शहर गई खुशी की धुम घुमगुनाते गुन हुए उसे साइकिल नहीं चाहिए थी उसे रेशम के रुमाल नहीं चाहिए थे वे सीधे कोर्ट कचहरी में गई क्या मुझे डोनेशन वाला फॉर्म मिलेगा उसने पूछा वो फॉर्म दान देने के लिए था फिर उसने जल्दी से एक लाइन लिखी मैं इलिजाबेथ ब्राउन शहर को वो सब कुछ देना चाहती हूँ जो कभी मेरा अपना था एलिजेथ ब्राउन मुफ्त पुस्तकालय एलिजेथ ब्राउन अपने एक दोस्त के साथ रहने चली गई वो एक लंबी उम्र तक जीवित रही वो हर दिन बिना वो हर दिन बिना छूटे पुस्तकालय में जाती और किताबों के पन्ने पर एक के बाद एक के बाद एक एक के बाद एक करके